नाटा या लंबा ऊंट और शुअर हमेशा एक दूसरे को छेड़ते रहते एक दिन बगीचे में ऊंट अरे टिंगू क्या तुम्हें मुझ जैसा लंबा होने की इच्छा नहीं होती शुअर ए लंबू तुम जैसा लंबा होने की इच्छा मैं क्यों करूं? लंबे होने से तो नाटा होना ही बेहतर है ऊंट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो अब मुझे देखो इस ऊंची दीवार के उस पार की सभी चीजों को मैं मजे से देख सकता हूँ वहां खाने की अच्छी अच्छी चीजें हैं हरी भरी टहनिया और पत्ते हैं जिन तक मैं आसानी से पहुंच सकता हूँ तुम तो उन्हें देख भी नहीं सकते आप समझ में आया लंबा होना कितना अच्छा है शुअर शब्र करो भाई शब्र करो इस दीवार तले छेद को तो देखो मैं उसके अंदर घुसकर उस पार जा सकता हूं वहां रखी चीजों को जी भर के खा सकता हूं मगर तुम तो यहां घुस भी नहीं सकते इस तरफ खड़े होकर मुझे खाते हुए देखते रहना यह कहते हुए शुअर छेद के अंदर घुस उस पार चला गया ऊट तुम ठीक ही कहते हो नाटे होने के भी फायदे हैं और लंबे होने के भी लंबे को लंबाई भली नाटक को उसका नाटक